आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्कार एक बार फिर के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है। इस बार मैं लेकर आई हूँ शब्दों का संसार जी हाँ दोस्तों शब्दों की बात ही निराली होती है शब्दों का अपना संसार होता है शब्द रचे जाते हैं शब्द गढ़े जाते हैं शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं शब्द पढ़े जाते हैं शब्द बोले जाते हैं शब्द तोले जाते हैं शब्द टटोले जाते हैं शब्द खंगाले जाते हैं और अंततः शब्द बनते हैं शब्द संवरते हैं शब्द सुधरते हैं शब्द निखरते हैं शब्द मनाते हैं तो कभी शब्द रुलाते हैं शब्द मुस्कुराते हैं शब्द खिलखिलाते भी हैं शब्द गुदगुदाते हैं शब्द मुखर होते हैं, शब्द प्रखर भी होते हैं शब्द मधुर हो जाते हैं इस तरह शब्द मुखर प्रखर और मधुर होते चले जाते हैं फिर भी फिर भी शब्द चुभते हैं शब्द बिकते हैं शब्द रूठते हैं शब्द घाव देते हैं शब्द ताव देते हैं शब्द झगड़ते हैं शब्द बिगड़ते हैं शब्द बिखरते हैं शब्द सिहरते हैं किंतु किंतु शब्द कभी मरते नहीं शब्द थकते नहीं शब्द रुकते नहीं शब्द झुकते नहीं इसलिए इसलिए शब्द से खेले नहीं बिना सोचे कुछ बोले नहीं शब्दों को मान दे शब्दों को सम्मान दे शब्दों, पर ध्यान दे, शब्दों को पहचान दे शब्दों को ऊंची उड़ान दे शब्दों को आत्मसात करें उनसे उनकी बात करें शब्दों का अविष्कार करें, सार्थक विचार करें क्योंकि क्योंकि शब्द अनमोल है, जुबा से निकले बोल हैं, शब्दों में धार होती है शब्दों की महिमा अपार होती है शब्दों में धार होती है शब्दों की महिमा अपार होती है शब्दों का विशाल भंडार होता है शब्द ईश्वर से मिला उपहार होता है और सच तो यह है कि शब्दों का अपना संसार होता है शब्दों का अपना संसार होता है दोस्तों यह कविता वॉट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई है रचनाकार के बारे में कोई जानकारी तो नहीं है किंतु कविता अनमोल है इसलिए आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है शब्दों के इस संसार से मुखातिब होने के बाद आप भी शब्दों का प्रयोग माफ तौल से करेंगे इसी विश्वास के साथ एक नई कविता के साथ मिलेंगे फिर कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल